नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस विशेष बातें मुलाकातें कार्यक्रम में आशा करूंगा बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे आइए आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए आज विशेष मेहमान हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं कल्याण से बिलोंग करते हैं आप और डॉक्टर नरेश चंद्रा जी हमारे साथ हैं आपने एम पी और पी और इसके साथ में एफ आपने की है तो निश्चित तौर पर बड़ा अच्छा लगता है जब हम लोग पढ़ाई करते हैं तो हमारा नॉलेज बढ़ जाता है और हम सोसाइटी को बहुत कुछ देने के काबिल बन जाते हैं तो आप एजुकेशन में विशेष डायरेक्टर हैं बीके बिरला कॉलेज ऑटोनॉमस कल्याण में शिक्षा के साथ जुड़े हुए हैं और शिक्षा दीक्षा के साथ जुड़ते हैं तो निश्चित तौर पे हम समाज में एक बेहतर समाज निर्माण करने में भी अपना योगदान देते हैं आइए डॉक्टर नरेश चंद्रा सर का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस प्रोग्राम में बहुत कैसे बहुत है सर आप बहुत अच्छे हैं जी जी जी मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है आपको यहाँ इंट्रोड्यूस करने में और बिरला कॉलेज वैसे बहुत बार सुना हुआ है हमने लेकिन आज आपसे रूबरू होने का मौका मिल रहा है और बातचीत करने का मौका मिल रहा है और मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा अपने बारे में अपने परिवार के बारे में शेयरिंग कीजिए हमें मैं नाम तो मेरा डॉक्टर नरेश चंद्रा आपने बताया जी जी जी जी इससे पहले मैं अपने बारे में कुछ कहूं <laughs> ब्रह्म कुमारी कम्युनिटी रेडियो जी जी रेडियो मधुबन के विशेष आभार <laughs> और मुझे यहाँ बुलाकर कुछ शब्द मेरे मन की बात बोलने का अवसर दिया जी जी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया सर मैं अपने सहकारी डॉक्टर नागरे और दीदी भारती दीदी का भी क्योंकि वो मुझे यहाँ लाने का जरिया बना जरिया बने और मुझे लेके आए बहुत सालों से ये चल रहा था अच्छा लेकिन इस बार वो गड़िया आ गई आ गई और अपने आदरणीय मृत्युंजय जी भाई मृत्युंजय जी और लता दीदी हमारी कल्याण से ही तो ये सबका एक वो था और मैं आज आप उस माध्यम से आज मधुवन <laughs> रेडियो, रेडियो मधुवन तक पहुंच पाया हूँ मेरा अपना जो 43 इयर्स मैं कल्याण में रह रहा हूँ और तो पूरी लाइफ जो कर्म भूमि बोलते हैं बिल्कुल तो कर्म भूमि मेरी कल्याण रही अगर छ सवा छः साल छोड़ दे मैं यूनिवर्सिटी में दो बार प्रो वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई का रहा हुँ हुँ हुँ हुँ। और बाकी सारा टाइम मैं बिरला कॉलेज में 1988 से 31 मई 2018 तक मैं प्रिंसिपल रहा हुँ हुँ और उसके बाद काम मैनेजमेंट की इच्छा एंड कमिटमेंट इमोशनल अटैचमेंट तो मैनेजमेंट का ये व्यू रहा कि आई शुड कंटिन्यू बिल्कुल और मैं मैनेजमेंट की तरफ से डायरेक्टर एजुकेशन आज तक और आगे भी ईश्वर की इच्छा है बिल्कुल, बिल्कुल, तक बिल्कुल, इच्छा रहेगी ईश्वर की कंटिन्यू सही बाले, सही बात बात ये कॉलेज 1972 में हुआ और 1980 में मैंने ज्वाइन किया उस समय नंबर ऑफ स्टूडेंट नंबर ऑफ कोर्सेस ये सब बहुत कम थे लेकिन धीरे धीरे धीरे धीरे आज भी के कॉलेज कॉलेज ऑटोनॉमस है। क्या बात? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की तरफ से कॉलेज ऑफ एक्सलेंस स्टेटस मिला हुआ है। नेक जो हमारी एक्टेशन बॉडी है उसकी तरफ से तीनों बार तीन बार एक्टेशन हो चुका है हाईएस्ट ग्रेड और 2014 में ए ग्रेड विध सीजीपीए 3.58 पी ये सब अपने आप में कॉलेज के लिए बहुत अच्छा रिकग्नीशन है और करीब 9000 से ज़्यादा विद्यार्थी यूजी पीजी और रिसर्च में है और चार साढ़े चार हजार विद्यार्थी जूनियर प्लस टू में सो ये टोटल करीब चौदह हजार स्टूडेंट को हम कैटर करते हैं क्या बात है? बहुत उसी कैंपस में हमारा एक बहुत बड़ा बढ़िया बी बीके बिड़ला पब्लिक स्कूल है नहीं। जो सीबीएसई से एफिलियटेड सो कैंपस करीब करीब बीस हजार बच्चों को बीके बिड़ला नाइट कॉलेज शुरू किया दो तीन साल पहले के दो जो लोग काम करते हैं उन लोगों को भी एजुकेशन की सुविधा मिले एंड ये सब श्री बीके के बिरला जी और डॉक्टर श्रीमती जी बिरला उनके आशीर्वाद से 1972 में एस्टैब्लिश हुआ सो इस वी ऑल ओ जो एक आज इतना बड़ा बट बटवृक्ष करके एजुकेशन फील्ड में बहुत अच्छा है और उससे हजारों लोग मैं यहाँ आया हूँ तो अब तक मुझे कम से कम पंद्रह से बीस जो लोग यहाँ काम कर रहे हैं नहीं, नहीं, नहीं। वो मिले हैं वो बोलते हैं हम तो बिरला कॉलेज के स्टूडेंट हैं <laughs> इवन जो गॉडली गिफ्ट जो बुक्स रखी हैं उसका हेड अभी निकलते निकलते आ, बोले सर मैं भी बिरला कॉलेज का स्टूडेंट <laughs> तो ये देख के और यहाँ का जो इन्वायरमेंट है पहले तो मैं सुनता था बिल्कुल बट अभी मैंने खुद अनुभव किया है इससे बढ़िया स्वर्ग और कुछ नहीं हो सकता एंड <laughs> सब के मन में एक श्रद्धा पोलाइटनेस एंड टू सर्व ये जो बोलते हैं सेल्फलेस सर्विस जी जी वो यहाँ देखने को मिल रही है तो ये अपने आप में अभूतपूर्व है बिल्कुल बिल्कुल कल भाई मृत्युंजय जी से दोपहर में मुलाकात हुई मुलाकात हुई और उनका एजुकेशन फील्ड के लिए ही एक जोर है कि कैसे हम वैल्यू एजुकेशन को जो हमारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो कहीं ना कहीं निगलैक्ट हो रही है बिल्कुल बिल्कुल हम बीए, बीएससी, बी को हम तो कर रहे हैं लेकिन क्या उसमें जो हमारे संस्कार या जो वैल्यूज़ इनकी आज हम सबसे आगे रहे और भारत देश हमेशा इन चीजों में महासत्ता बनने की भी तैयारी है तो वो इसी से होगी मेरा अपना मानना है मैं खुद एक शिक्षक हूँ हायर एजुकेशन में हूँ 19 परसेंट ने पी एच मेरे अंडर में की है अच्छा इन द फील्ड ऑफ बॉटनी बायोटेक्नोलॉजी बिल्कुल एंड टूवर्स एनवाइल रिलेटेड इश्यूज करीब करीब 35-40 साल मैंने पढ़ा लिया बॉटनी और आज मुझे ये महसूस होता है कि मैं पूरा शिक्षक अभी तक नहीं बना क्या बात सही शिक्षण वो हो क्लासरूम में जो हम पढ़ा रहे हैं आज मुझे ये महसूस होता है कि ये 50 परसेंट ही है hmm. बाकी 50 परसेंट तो बाहर है बिल्कुल बिल्कुल हम भाइयों के साथ रहते हैं फैमिली में रहते हैं बच्चों के साथ रहते हैं उन सब को किस तरीके से चाहे वो एन सी अदर बॉडीज हों उन सब से दोस्तों के साथ रहने से बिल्कुन. जो मिलता है वो भी अपने आप में बहुत जरूरी है और वो शिक्षा जो बी ए बी एस सी बी की वो इनकम्प्लीट लगती है कि हमारी जो पीढ़ी है अगर हम सर्विस करने जाएं बड़ी बड़ी चेयर पे बैठे लेकिन अपने माता पिता की रेस्पेक्ट करना भूल जाएं भाई बहनों को क्योंकि सेल्फ सेंटर्ड ज्यादा हो जाए तो वो एजुकेशन का पर्पज नहीं है एजुकेशन का पर्पज़ होना चाहिए गुड ह्यूमन बींग एक दूसरे जो मानवतावादी जो बोलते हैं वो चीज़ होनी चाहिए और वो तभी हो सकती है जब हमारे सभी विषयों में करिकुलम में वैल्यू एजुकेशन कंसेप्ट इनकल्केट हो जाए वैल्यू एजुकेशन बाहर से न सिखाया जाए शुड बी करिकुलम का इनबिल्ट पार्ट तो हर टॉपिक में उस चीज को हम पढ़ाएं हम कैसे साथ रहें और ये सब चीज ब्रह्म कुमारी जो इंस्टीट्यूशनस है ईश्वरीय विश्वविद्यालय इज डूइंग ग्रेट जॉब तो मुझे देख के बहुत अच्छा लगा है और मुझे पूरी आशा है कि इस आ, आगे बढ़ते हुए इंस्टीट्यूशंस को क्योंकि अभी मणिपाल यूनिवर्सिटी की इंटरनेशनल प्राइवेट यूनिवर्सिटी की बिल्कुर्ण। बात हो रही थी तो आपस में मिलके या आपने जो एफएम ये जो कम्युनिटी रेडियो के जी. माध्यम से इन वैल्यूज को hmm. हम अपनी नॉर्मल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में Adam. कैसे पहुंचा सो so जब एजुकेशन बच्चे वो डिग्री लेके निकलें तो पूरे हो फुल होकर निकले और इस तरीके के काम में हम पूरा अपना साथ रहना चाहते हैं क्या और वो सेवा करना चाहते हैं जी डॉक्टर बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक अनुभव जब व्यक्ति के पास आ जाता है और वो बाहर की दुनिया और क्लासरूम की दुनिया देखकर जब समझने लगता है कि हमारे जीवन में दोनों का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है तब आप उस एहसास को जो बातें आपने बताई डॉक्टर नरेश जी मुझे लगता है कि एक गहरा डीप थिंकर ही ये चीज़ें बता सकता है क्योंकि व्यक्ति को जैसे ओवरऑल हेल्थ हम लोग बोलते हैं होलिस्टिक हेल्थ की बात करते हैं yes. तो मुझे लगता है कि होलिस्टिक एजुकेशन भी होना चाहिए yes. जिससे जो बात आपने कही उससे मुझे ऐसा लग रहा था कि सर जो है पूरा होलिस्टिक एजुकेशन के बारे में बात कर yes. रहे हैं और जो क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं वो 50 परसेंट ही है अगर हम बाहर के एन्वायरमेंट में कैसे रहना है कैसे दोस्तों के साथ बात करना है और कैसे परिवार में बिहेव करना है कैसे हम लोग नौकरी के अंदर अपने आप को कैसे हम लोग वहाँ पर हमारा जो स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए ये अगर हम लोग बच्चों को प्रॉपरली अगर एजुकेशन के साथ जोड़ के दिया जाए तो निश्चित तौर पर होलिस्टिक एजुकेशन ही हो जाएगा और आर, अभी तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है। जी जी जी वो तो अपने आप में इसी चीज पे जोर दे, दे रही है कि हमारे आदर वैल्यू एजुकेशन के आईकेएस या होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स वो लैंग्वेज हो मेजर सब्जेक्ट हो माइनर सब्जेक्ट हो वोकेशनल स्किल हो इन सब चीज को जोड़ के ही स्टूडेंट्स को और मुझे पूरी उम्मीद है के जो एन अपने आप में जो डेवलप हुई है जी वो उसी उसी इर्द गिर्द डायरेक्शन में आगे बढ़ने वाला है तो वो बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और आ, मुझे लगता है डॉक्टर नरेश चंद्रा जी को सुनकर आपको होलिस्टिक एजुकेशन का दर्शन हो रहा होगा क्योंकि सर पिछले बहुत समय से है चार दशक से भी अधिक समय तक एजुकेशन फील्ड में अपनी सेवा दे रहे हैं और अभी भी निरंतर उनकी जो है इसी कार्य को करने में वो लगे हुए हैं तो निश्चित तौर पे उनको कहीं ना कहीं एक अंदर से एक जुनून भी होगा कि मैं बच्चों में होलिस्टिक एजुकेशन को ज़रूर इंप्लीमेंट कराऊँ ताकि बच्चे जो है जब स्कूल से निकले तो सिर्फ एक विद्यार्थी या एक डिग्री वाला बच्चा नहीं निकले लेकिन वो जब निकले एक अच्छा देश भारत देश का नागरिक बन के निकले एक अच्छा जो है वैल्यू बेस्ड व्यक्ति बन के निकले एक ओवरऑल उसको समझ हो समाज का भी और जीवन का भी ये चीज़ आप चाहते हैं और मुझे लगता है कि सर की यही भावना आप तक भी पहुंच रही होंगी तो आइए अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का और हम लोग एक ब्रेक में गीत सुनते हैं तो मैं चाहूँगा नरेश सर एक छोटा सा गीत जो आपको अच्छा लगता है मैं चाहूँगा वो लाइन बताइए जो गीत आप ना करेंगे। शिक्षक में बहुत से शिक्षक बहुत अच्छे हैं बट कहीं ना कहीं कुछ कमी भी होंगी तो हम अपने आप को अपडेट करें आज की सिचुएशंस में ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के माध्यम से लर्निंग प्रोग्राम कंटिन्यूस लर्निंग प्रोग्राम के माध्यम से अप टू डेट बने और मेरा एक कोट ऐसा मुझे याद आ रहा है गीत के बजाय एक प्रोफेसर हमारे यहाँ आए थे और वो अपने भाषण में बोल रहे थे टीचर मींस मास्टर पहले ज़माने में हम मास्टर बोलते थे हा हा। और मास्टर का मतलब उन्होंने बताया माँ के स्तर पे जाके जो सिखाए वो मास्टर तो हर शिक्षक के दिल में मन में ये हो कि मैं अपने बच्चों को कैसा सिखाना चाहता हूँ वो शिक्षा उसी तरीके की शिक्षा मैं क्लासरूम में अपने बच्चे को दूँ तो मास्टर का मतलब तो माँ के स्तर पे और माँ से बढ़िया शिक्षिका पूरे संसार में तो बोलते हैं कि आई से बढ़िया शिक्षिका कोई हो नहीं सकती तो हमारा ये बहुत प्रयत्न रहता है कि टीचर डेवलप करने में मेकिंग ऑफ ए टीचर उस पर कितना एनर्जी कितना इन्वेस्टमेंट हो तो भी वो कम होगा और टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम हो हमारी ये कोशिश होगी कि ज्यादा से ज्यादा वी इन्वेस्ट ऑन डेवलपमेंट ऑफ टीचर्स बिल्कुल तो ये आप गीत समझें या क्या गद्य समझें <laughs> लेकिन हमारा फोकस जो है इसी तरीके का है जी, जी, तो वो कहते हैं ना चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना हाउ बेस्ट वी कैन कंट्रीब्यूट इन मेकिंग ऑफ गुड टीचर्स जहाँ भी कुछ कमी है बहुत से टीचर बहुत अच्छे हैं बट फिर भी थोड़ा सा एफर्ट इन अपडेटिंग आवर सेल्फ बहुत जरूरी है आपने ही बताया नॉलेज आजकल कितना रिवोल्यूशन हो रहा है बिल्कल, तो उस सब पे जुड़ना है डॉक्टर नरेश चंद्रा सर बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और बहुत ही प्यारा सा कन्वर्सेशन आपने किया कि एक टीचर को कैसे होना चाहिए ये आपने बात बताई और निश्चित तौर पर एक टीचर जब मास्टर बनेगा यानी माँ की तरह बच्चों को पढ़ाएगा तो उनका कनेक्शन बच्चों से तो होगा ही लेकिन ह्यूमन वैल्यूज भी उनको अच्छे से मिल जाएगा ये आपने कहा और निश्चित तौर पे आपकी ये भावनाओं को समझते हुए आइए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं सुनते एक बहुत ही प्यारा सा गीत डॉक्टर नरेश चंद्रा सर के लिए आप सुन रहे हैं रीनवॉल वन वन जीरो सुनते रहो मस्कर तेरा मेरे होठ जो खुले तो तेरा नाम आवे पहला तेरी याद फिर राम आवे मेरे होठ जो खुले तो तेरा नाम आवे पहला तेरी याद फिर राम आवे मन बेरा तन मेरी जिंदगी बना दी मेरी जिंदगी ते -ते तेरे काम आवे तू ना जो जुकवत तो मेरी ना से है हाँ जो जुकवत तो मेरी हास से जिसकी मैं बात कोई टाल को नहीं सकता हुआ और कोई को मेरी माँ से मेरी माँ मेरा रब दो दो दो मेरी माँ मेरा राम मेरी माँ मेरा शहर मेरी माँ मेरा गांव माँ ते हुई थी शुरुआत मेरे शब्दा की माँ पे आ जाएगा पूर्ण विराम मेरी माँ मेरा रब मेरी माँ मेरा राम मेरी माँ मेरा शहर मेरी माँ मेरा गाम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 धरती दुनिया दिखाई तेरे दिए मेरे तेरे एहसान से मेरे ताई तू भगवान स और जुम्मन कोई जान ना बनाए कल तू बस मेरी जान से हाँ, पूजे जै दुनिया क्यों परेशान रवे मैं क्यों मंदिर मस्जिद जाऊ घर में मेरे भगवान रवे घर में मेरे भगवान रवे घूम लियो सारे जहान में पढ़ लियो गीता कुरान में माँ का जो केडी ने बताया किरदार दारो आयसे बत भगवान में शुरुआत मन्ने देखे चला के जुबान और दांत मन्ने से होठ मेरे बोल रहे थे माँ माँ के अलावा ना करी कोई बात मन्ने याद मन्ने आज भी वो गोदी का पालना धरती ऊपर जो पंछी का आलना तेरे तीन ते का तरीका मातन ने सिखाया था बोलना और चालना एक बार बचपन में फेर ते चार मन्ने फिर वाये खा दे न माँ कई साल तक बेचैन सुकून सुवा तुम माँ फिर देना माँ मिठी सी लोरी तू सुना मेरी किसी बात ते नाराज तो नहीं हो रही मेरी किसे बात नाराज तो नहीं हो रही मेरी माँ मेरी माँ मेरा राम मेरी माँ मेरा शहर मेरी माँ मेरा राम माँ की शुरुआत नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुना माँ मेरे रब की तरह जी हाँ जिस तरह से डॉक्टर नरेश चंद्रा सर ने याद किया कि जब हम लोग ह्यूमन वैल्यूज़ के साथ बच्चों को पढ़ाना शुरू करेंगे तो बहुत ही आनंद आएगा और बच्चे भी बहुत जल्दी वो सारी चीज़ें सीखेंगे जो उनको सीखना है और आइए इसी क्रम में वापस मैं डॉक्टर नरेश चंद्रा सर को जोड़ना चाहूँगा और मैं चाहूँगा कि आपके लाइफ में जैसे कि हर व्यक्ति के जीवन में कहीं ना कहीं संघर्ष आते हैं जाते हैं तो कोई एक ऐसा यूटन जहाँ पर आपको थोड़ी सी डिफ़िकल्टी लगी होगी तो मैं चाहूँगा कि वो कोई स्टोरी छोटी सी आप ज़रूर शेयर कीजिए <laughs> बहुत पर्सनल होती है जी, जी जी लेकिन क्या है हार कभी नहीं माननी चाहिए सही बात है आप जितना आगे बढ़ना चाहते हैं बढ़े लेकिन वो कुछ हो सकता है नहीं मिले बिल्कुल लेकिन हार नहीं माननी चाहिए नहीं। नहीं। तो मैंने अपनी लाइफ में मैं बढ़ता ही रहा हूँ मेहनत ईमानदारी एंड सिंसियरिटी बिल्कुल कोई भी आदमी कितने प्रकार की एजुकेशन हो अगर ये तीन चीजों पे और अपने से बड़ों का आदर मुझे पूरी उम्मीद है कि सक्सेस को रिलेटिव वर्ड है बट फेल कभी आदमी नहीं होगा और उसी लाइन पे हम हमेशा चलते रहे हैं और मैं अपने साथियों से हमेशा ऐसा ही कि मेहनत करना मेहनत ईमानदारी एंड सिंसियरिटी इस चीज़ पे फोकस हमेशा रखिए बा कोई कहीं भी हो किसी किसीगेनाइजेश में हो बिल्कल, बिल्कल। करते रहो और अब जो यहाँ मैं जुड़ा हूँ या जुड़ने जा रहा हूँ सब मुझे बोल रहे हैं कि अब यह तुम्हारा घर बन गया है तो घर में तो घर की तरह तो ईश्वर से यही प्रार्थना है कि जो भी मेरा टाइम है उसमें मैं कैसे ज़्यादा सेवा कर सकता हूँ बिल्कुल बिल्कुल वही एक एफर्ट है जी डॉक्टर नरेश सर बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि हमेशा जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं और पर्सनल भी होते हैं लेकिन अगर आप मेहनत करना जारी रखते हैं कंटिन्यू लर्निंग करना जारी रखते हैं हर जगह सीखना जारी रखते हैं तो आपके लिए कोई भी हडल्स या कोई भी प्रॉब्लम प्रॉब्लम नहीं लगता है और आप थोड़ी देर के बाद विन करते हैं क्योंकि आपका लर्निंग और मेहनत करने का जो तरीका है वो कंटिन्यू रहता है तो आपके लिए सारे प्रॉब्लम्स फिर धीरे धीरे साइड हो जाता है और आपका मेहनत रंग लाता है तो नरेश सर मैं चाहूँगा कि जाते जाते एक मैसेज के तौर पर आपको बहुत सारे लोग सुन रहे हैं देश विदेश के लोग तो उन सभी के लिए क्या बताना चाहेंगे फिर से मैं यही बोलना चाहूँगा कहीं भी हो किसी ऑर्गेनाइजेशन में ईमानदारी मेहनत और सिंसरिटी से काम करते रहना चाहिए ये सोचना कि मुझे क्या मिलेगा थोड़ी हद तक ठीक है बट ये सोचना मैं क्या दे रहा हूँ माई कंट्रीब्यूशन इज मोर इम्पोर्टेंट और ईश्वर सब देख रहा है तो मेहनत आपकी रंग लाएगी ही लाएगी बिल्कुल तो मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और बहुत ही प्यारा सा संदेश आपने दिया डॉक्टर नरेश चंद्र सर को हमने सुना बहुत ही अच्छा लगा उनकी बातें थैंक यू सो मच अपना अनुभव साझा करने के लिए इतनी अच्छी जो चीजें है शेयर किया अपने लाइफ का तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका बहुत बहुत शुक्रिया चलिए मित्रों आज हमने डॉक्टर नरेश चंद्रा सर को सुना और कहीं ना कहीं आपको जो है उनकी बातों से मैंने कहा था कि होलिस्टिक एजुकेशन का जो दर्शन है वो आपने अनुभव किया होगा और उनका एक बहुत ही सुंदर जो मैसेज है वो भी आपको अच्छा लग रहा होगा कि जब तक हम लोग किसी भी जगह आप जुड़े हैं तो कंटिन्यू रहें मेहनत करते रहें सीखते रहें तब आप आगे बढ़ेंगे ये भी उनका संदेश था तो निश्चित तौर पे आप अगर सर को बार बार उनके शब्दों को याद रखेंगे तो आप निश्चित तौर पे सफल होंगे और सफल बनेंगे तो आप सभी सफल रहे अपने जीवन में ऐसी शुभ आशा के साथ फिर एक बार नरेश सर का बहुत बहुत शुभकामनाएँ उनको मंगल कामनाएँ है करते हैं और ब्रह्म कुमारी इसके परिवार के हिस्सा बन गए हैं तो नई फैमिली की भी उन्हें बहुत बहुत, बहुत शुभकामनाएँ मंगल कामनाएं है करते हैं और फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में तब तक आप बने रही हमारे साथ सलाम नमस्ते खम आ गणिसा जय हिंद जय जै भारत ओम शांति सुनते रहो मस्कर रात ओम शांति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 में दिल बिछड़ जाए कहीं हम मगर और सुनी सी लगे तुम्हें जीवन की ये डगल बिछराह में दिल पर बिछड़ जाए कहीं हम मगर और सुनी सी लगे तुम्हें जीवन की ये डगल हम ला ते रहना कभी अलविदा ना कहना कभी अलविदा ना कहना चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना कभी अलविदा ना कहना कभी अलविदा ना कहना रोते हंसते बस यू से रहना कभी अलविदा ना कहना कभी अलविदा ना कहना